इन पांचों लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है सबकी एज अलग अलग है जेंडर डिफरेंट है इनके काम धंधे अलग अलग हैं, फिर भी कातिल ने सभी को एक ही तरीके से मारा ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने रैंडम ही किसी को उठा के उसका मर्डर कर दिया है नैना ने कहा लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इनमें कुछ सेलिब्रिटी भी है जतिन ने शख्स जताते हुए कहा ये सब लोग शायद एक ही जगह से है ना नहीं राघव बीच में ही बोल पड़ा ये मुकेश कुमार और का अग्रवाल मुंबई की ही है शुरू से ही ये यहीं रहते आए हैं जबकि बाकी के तीन भले ही बदलापुर से बिलोंग करते हैं लेकिन मिस्टर और मिसेज मेहता का सोमानी चक्रवर्ती से कोई कनेक्शन नहीं है तुमने कहा कि इन पांचों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन दे बीच में ही बोल पड़ा मिस्टर मेहता और सुनीता मेहता पति पत्नी थे और ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा की कातिल जिसे चाह रहा उसे ही उठाकर मर्डर कर दे रहा है अभी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है नैना ने कहा अभी कतिल पकड़ा नहीं गया है और अभी हमें अच्छे से ये भी पता नहीं कि उसने कितने लोगों का मर्डर किया है और कितनों को इस तरह से लॉकर में पैक करके रखा हुआ है लॉकर क्या उसने कहीं और भी किसी को मार कर रखा हो अभी हमें कंफर्म नहीं है अभी तो हमें बस सात साल का रिकॉर्ड मिला है वो भी कन्फर्म नहीं है की हमें जो कुछ पता चला है वो सही है और वो भी पूरी खबर है ना जाने कितने सालों से वो इस तरह से लोगो को मारता चला आ रहा है और न जाने कितने लोगों को अब तक वो मार चुका है कुछ पता नहीं हमें नैना की बातों ने सभी के मन में एक अनजान सा खौफ पैदा कर दिया जो कि इस कातिल को लेकर था वैसे नैना की बात काफी हद तक सही भी थी अभी तो पुलिस को बस इस केस का पता चला है केस के तहत तक पहुँचने में अभी काफी वक्त लगेगा ये अप्रैल में हुआ ये जून में और ये फिर विंटर में नैना ने व्हाइट बोर्ड की ओर लगी फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा यह मर्डर अलग अलग समय पर हुए है इनकी टाइमिंग में तो कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन रहा है लेकिन इन लोगों के गायब होने की टाइमिंग पर नजर डालें तो जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन बन रहा है सबके गायब होने की डेट महीने की 24 तारीख से लेकर 28 के बीच की है सबके सब महीने के, के आखिरी दिनों में ही गायब हुए और सभी को लगभग इसी डेट में लॉकर में जाकर रखा गया है हाँ ये तो है राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और मैं सचमुच बताऊँ तो मुझे पक्का लग रहा है की ये कातिल कोई साइको ही है वरना कोई किसी को भूख से तड़पा कर क्यों मारेगा ये किसी इंसान के रूप में दानव का ही काम हो सकता है पक्का ये मर्डरर कोई साइको ही था। नैना ने विक्रांत को उसकी ख्याली दुनिया से बाहर खींचते हुए कहा तुम क्या सोच रहे हो इतनी देर से यहाँ डिस्कशन चल रही है लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हु? कुछ अपनी भी राय रखो ना तुम केस में कुछ सहयोग दोगे की बस यहाँ अरे दिया तो सहयोग मेरी वजह से आप लोगों को इन डेड बॉडीज के बारे में पता चला है मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे इस काम के लिए मुझे एक पार्टी तो मिलनी ही चाहिए क्यों क्या कहते हो नैना मैडम विक्रांत ने नैना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा आज फिर कौन से बारबेक्यू ले जा रही हो मुझे ओहो विक्रांत की बात सुनकर सभी ने अपना सिर पकड़ लिया यहाँ इतने सीरियस टॉपिक पर बात चल रही है लेकिन विक्रांत को बस मजाक ही सूझ रहे सर प्लीज दो मिनट के लिए सीरियस हो जाइए सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मजाक का टाइम नहीं है अच्छा अच्छा चलो मैं सीरियस हूँ विक्रांत ने अपने होठों की ओर उंगली रखते हुए कहा तो सीरियसली बात शुरू करते हैं। तो बात ये है कि अभी तक जितना मैंने इस केस को समझा है और जो आप लोगों की बातों को सुनते हुए मुझे लग रहा है उस हिसाब से मुझे सिर्फ दो ही कंडीशन सही लग रही हैं। विक्रांत के इतना कहते सभी इन्वेस्टिगेटर्स उसकी तरफ उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगे पहली कंडीशन तो यही लग रही की कातिल कोई सिर्फ रा है वो साइको ही है वरना इतनी दरिंदगी से कोई किसी को नहीं मारता वो हर साल आता है किसी को भी रेंडमली पिक करता है उसे मार के लॉकर में रख कर चला जाता है या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये केस भी हाथ काटने वाले केस की तरह बदले की आग में किया गया है क्या बदला वो कैसे विक्रांत की बातों ने सभी को शौक में डाल दिया बदला नहीं हो सकता सर सुनिधि ने विक्रांत की बातों से पूरी तरह से असहमति जताते हुए कहा सर आप खुद देखिए मिस्टर और मिसिस मेहता की उम्र कितनी ज्यादा है और उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कोई भला उन्हें क्यों मारना चाहेगा तुम एक ही तरह से मत सोचो विक्रांत ने सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एज लोगों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता तुम खुद सोचो अगर तुम्हें किसी को मारना होगा तो तुम सिंपली उसे गोली मार सकती हो या चाकू ऐसी अटैक कर सकती हो लेकिन इस तरह भूख ऐसी तड़पा मारने की क्या जरूरत है कोई इस तरह से किसी को मारने की हिम्मत किस कंडीशन में कर सकता है जबकि इस तरह से मारने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और पकड़े जाने का रिस्क भी कितना ज्यादा है फिर भी कतिल ने विक्टिम को मारने का सबसे कठिन और खतरनाक रास्ता क्यों चुना विक्रांत ने नैना की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा नैना में अस्सी परसेंट गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये रिवेंज का केस है और हमें अगर कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना है तो तुरंत ही हमें इन पांचों विक्टिम के बीच का रिलेशन ढूंढना शुरू कर देना चाहिए इन पांचों के बीच क्या कनेक्शन है अगर हमें ये पता चल गया तो हम बहुत जल्द कातिल को भी पकड़ लेंगे विक्रांत ये बातें हवा में नहीं कर रहा था बल्कि वो ये सब अपने पुराने एक्सपीरियंस से कह रहा था जैसे कि जब वो हाथ काटने वाले केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसने सिर्फ एक शब्द पियानो की मदद से सारा केस सॉल्व कर डाला था वैसा ही कोई क्लू उसे इस केस में भी मिलने की उम्मीद थी अगर इन पांचों के बीच कुछ एक चीज भी कॉमन निकल गई तो वो कातिल तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा क्लू हो सकता है नैना ने विक्रांत की बातों पर कुछ पल तक सोच विचार किया फिर उसे विक्रांत की बात काफी हद तक सही भी लगी नैना तुरंत ही अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को पांचों विक्टिम के बीच के रिलेशन के बारे में पता लगाने के लिए भेज दी साथ ही उसने ये भी ऑर्डर दिया कि इन पांचों विक्टिम के फैमिली मेंबर ऐसी लेकर दोस्त रिश्तेदार तक सभी ऐसी पूछताछ करते हुए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए नैना का ऑर्डर मिलते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल पड़े सभी इन्वेस्टिगेटर्स के जाते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली अब जाकर उसका दिमाग निश्चिंत हुआ उसके भीतर किसी अनहोनी को लेकर जो डर बैठा हुआ था वो खत्म हो चुका था विक्रांत को अब यकीन हो गया था कि अदृश्य शक्ति द्वारा बताए गए पृथ्वी कोडवर्ड का अर्थ इन्हीं डेड बॉडीज के मिलने से था इसमें विक्रांत का कोई पर्सनल नुकसान नहीं था अब वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता है उसे किसी अज्ञात भय से डरने की जरूरत नहीं है इसी डर में विक्रांत अपने दूसरे कोडवर्ड पानी को तो भूल ही गया था पृथ्वी ट का टास्क तो पूरा हो चुका था लेकिन पानी वाला टास्क अभी नहीं पूरा हुआ था विक्रांत अभी इस पानी कोडवर्ट के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा हेलो हेलो विक्रांत मैं मैं जिया बोल रही हूँ ये विक्रांत की पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड जिया का फोन था वो काफी घबराई हुई और डरी हुई सी लग रही थी हाँ जिया बोलो क्या हुआ इस वक्त मैं बाइट रेस्टोरेंट में हूँ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गयी हूँ तुम प्लीज मेरी मदद करो जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज जिया ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा हाँ विक्रांत को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था विक्रांत प्लीज प्लीज जल्दी आना और थोड़े पैसे भी लेकर आना जल्दी आओ